संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व सात का कृतवर्मा के साथ युद्ध का संध तथा द्रोण और दुर्योधन पुत्रों से घोर संग्राम संजय ने कहा राजन अब आपने जो बात पूछी थी वह सुनिए जब कृतवर्मा ने पांडवों की सेना को भगा दिया तो सातिकी बड़ी फुर्ती से उसके सामने आ गया कृतवर्मा ने उस पर तीछे बाढ़ों की वर्षा आरम्भ कर दी इस पर सा्तिकी ने बड़ी फुर्ती से उस पर एक भल्ल और चार बार छोड़े बाढ़ों से उसके घोड़े नष्ट हो गए तो और सारथी को भी घायल कर दिया इस प्रकार उसे रथहीन करके महावीर सातिकी ने अपने पहले बाणों से उसकी सेना की बात में दम कर दिया उस बाण वर्षा से पीड़ित होकर कृतवर्मा की सेना तितर बितर हो गई तब सातिकी आगे बढ़ा और बाढ़ों की वर्षा करता हुआ वेना के साथ युद्ध करने लगा के छोड़े हुए वील से सा होकर लड़ाके हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे उनके दात टूट गए शरीर लोहलुहान हो गया मस्तक और गंड स्थल गए तथा कान मुंह और सून छिन्न भिन्न हो गए उनके महावत नष्ट हो गए तथा काये गिर गयी मर्मस्थल भीज गए घंटे टूट गिर गए टूट गई सवार युद्ध में काम आ गए तथा तो अंबारिया गिर गई सात्विकी ने नाराज भल, अंजलि भल्लिप्र और अर्ध चंद्र बाणों से उन्हें बहुत ही घायल कर दिया इससे वे चिघाड़ते खून उगलते और मल मलमूत्र छोड़ते इधर उधर भागने लगे इसी समय एक हाथी पर सवार हुआ महाबली जलसंध अपना धनुष माता सात्विकी पर चढ़ आया सात ने उसके हाथी को अकस्मात आक्रमण करते देख अपने बाणों से रोक दिया। इस पर जलसंध ने द्वारा की छाती पर वार किया। साथिकी वार किया। छोड़ना ही चाहता था कि जलसंध ने एक नाराज से उसका धनुष काट डाला तथा पांच बाणों से उसे घायल कर दिया परंतु महाबा सा बहुत से बाणों से घायल हो जाने पर भी कस से मस्त हुआ उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और आठ बाढ़ों से जलसंध की विशाल वक्षस्थल पर वार किया। अब जलसंध ने ढाल और तलवार उठाई तथा तलवार को घुमाकर के ऊपर वह उसके धनुष को पृथ्वी पर जा पड़ी। तब घुमाकरी ने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पहले बार से जलसंध को बीन दिया फिर दो छुड़पाणों से उसने जल की भुजाएं काट डाली तथा तीसरे छुड़प से उसका मस्तक उड़ा दिया जल को मरा देख कर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार मच गया आपकी पीठ दिखाकर जहां तहां भागने का प्रयत्न करने लगे इतने ही में में अपने नोड़ों को दौड़ा कर साप्तिकी के सामने आ गए यह देखकर प्रधान प्रधान कौरव भी आचार्य के साथ ही उस पर टूट पड़े अब साप्तिकी पर ड्रोन ने सतहत्तर दुर्मर्शन ने बारह दुस्साह ने दस विकल ने तीस दुर्मुख ने दस उस ने आठ और चित्रसेन ने दो बाढ़ छोड़े राजा दुर्योधन तथा तो अन्य महारथियों ने भीषण बरसा करके उसे पीड़ित करना आरंभ किया किंतु सात्यके ने अलग -अलग उन सभी के आठ सत्य व्रत के, के नौ और विजय के दस बाढ़ मारे फिर वह दुर्योधन पर टूट पड़ा और उस पर बाणों की वर्षा बड़ी गहरी चोट करने लगा दोनों, में दिया। और दोनों ही ने अपने अपने धनुष संभाल कर बाणों की वर्षा करते हुए घायल कर, कर दिया तथा सातिकी ने भी अपने बाणों से आपके पुत्रों को बिध डाला आपके दूसरे पुत्रों ने भी आवेश में भरकर सातिकी पर बाणों की झल लगा दी किन्तु उसने प्रत्येक पर पहले पांच बार बाढ़ छोड़कर फिर सात सात बाणों से वार किया और फिर बड़ी फुर्ती से आठ बाढ़ों द्वारा दुर्योधन पर चोट की इसके पश्चात उसने उसके धनुष और ध्वजा को भी काट कर गिरा दिया फिर चार तीखे चारों से चारों घोड़ों को मारकर एक बाढ़ से सार्थी का भी काम तमाम कर दिया अब दुर्योधन के पैर उखड़ गए वह भागकर चित्र से इनके रथ पर चढ़ गया इस प्रकार अपने राज, राजा को सार्थिकी द्वारा पीड़ित होते देख सब और हाहाकार होने लगा उस कोलाहल को, को सुनकर बड़ी फुर्ती से महारथी कृतवर्मा के सामने आया। उसने छब्बीस बाणों से सात को पांच से उसके सारथी को और चार से चारों घोड़ों को घायल कर डाला इस पर ने बड़ी तेजी से उस पर बाण छोड़े। उनके चोट से अत्यंत घायल होकर कृतवर्मा काफ उठा इसके बाद सात ने तिरसठ बाणों से उसके चारो घोड़ो को और सात शार से सारथी को गेंद डाला फिर एक अत्यंत येस्वी बाण कृतवर्मा पर छोड़ा वह उसके कवच को फोड़कर खून से लथपथ हुआ पृथ्वी पर गिर गया उसकी चोट से का शरीर हो गया उसके हाथ से बार गिर और के बल की बैठक में गिर गया। इस प्रकार को परास्त करके सातिकी आगे बढ़ा अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणों की वर्षा करने लगे उन्होंने तीन बाणों से सात के ललाट पर चोट की तथा और भी अनेकों बाणों से उस पर वार किया परंतु सात् मारकर उन सभी को काट दिया इस पर आचार्य पहले तीस और फिर उसके, उसके सारथी और ध्वजा को भी गिंद डाला सात्ी के ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने सत्तर बाढ़ों से उसके सारथी को गिनकर तीन से उसकी घोड़ों पर चोट की फिर एक बार से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे से उनका धनुष काट डाला इस पर सा ने एक भाई गरा उठाकर तो उससे बहुत से बाढ़ बरसा कर द्रोण की जाहरी भूजा को घायल कर दिया इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्ध चंद्र बाढ़ से सातिकी का धनुष काटकर एक शक्ति से उसके सारथी को मूर्चित कर दिया इस समय सार्थकी ने बड़ा ही अतिमानुष कर्म किया वह द्रोणाचार से युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ों की लगाम भी संभाले तो द्रोण की पृथ्वी पर गिरा कर बागाना आरम्भ किया वे उसके रथ को लेकर रणांगण में हजारों चक्कर काटने लगे इस समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे किंतु सार्थिकी के बाणों से व्यसित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गए इससे आपकी सेना फिर अब और तितर-बितर होने लगी आचार्य के से घोड़े हवा हो गए और उन्होंने फिर उन्हें व्यूह के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया आचार्य ने पांडव और पांचालों के प्रयत्न से अपने व्यूह को टूटा हुआ देखकर फिर तो सातिकी की ओर जाने का विचार छोड़ दिया और वे पांडव और पांचालों को आगे बढ़ने से रोक व्यूह की रक्षा करने लगे